देवी भागवत सातवा स्कंध पूजा विधि एवं फल फलश्रुति अनधिकारी व्यक्ति के प्रकाश में इस प्रसंग को उपस्थित करना ठीक वैसा ही है जैसे कोई अपनी माता के गोप्य स्थान स्तन को उघाड़ कर दिखा रहा हो अत यत्नपूर्वक निरंतर इस रहस्य को गोप्य रखना परम आवश्यक है जो आज्ञाकारी बड़ा पुत्र श्रद्धालु सुशील सुंदर तथा देवी भक्त हो उसी के प्रति इसका उपदेश करना चाहिए श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मणों के समीप इसका पाठ किया जाए तो श्राद्धकर्ता के समस्त पितर तृप्त होकर परम धाम के अधिकारी बन जाते हैं व्यास जी कहते हैं इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा वहीं अंतर ध्यान हो गए उनके दर्शन पाकर संपूर्ण देवता आनंद से भर गए व्यास जी बोले राजन तदनंतर भगवती सती हिमालय के घर जन्म धारण करके हैमवती नाम से प्रसिद्ध हुई ये वे ही देवी हैं जो पहले गौरी कहलाती थी और भगवती भुवनेश्वरी ने जिन्हें शंकर को सौंपा था इसके बाद स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ और उनके साथ उनके हाथ तारक की जीवन लीला समाप्त हुई अब लक्ष्मी के पुनः प्रागट्य का प्रसंग बताया जाता है राजन पूर्व समय की बात है समुद्र का मंथन हो रहा था बहुत से रत्न निकले उस समय लक्ष्मी को प्रकट होने के लिए देवताओं ने आदरपूर्वक भगवती जगदम्बा की स्तुति की तब उन पर कृपा करने के लिए देवी ही पुनः लक्ष्मी रूप से प्रकट हो गई देवताओं के अनुरोध से भगवान विष्णु के साथ रहने का सौभाग्य लक्ष्मी को प्राप्त हो गया राजन देवी के इस उत्तम महात्मा का वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया गौरी और लक्ष्मी की उत्पत्ति का यह प्रसंग संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है अन्य किसी साधारण व्यक्ति के सामने यह रहस्य नहीं करना चाहिए क्योंकि यह रहस्य सम्यक प्रकार से गुप्त रखने की वस्तु है निष्पाप राजन तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने संक्षेप से कह दिया यह चरित्र स्वयं पवित्र दूसरों को भी पवित्र करने वाला तथा परम दिव्य है अब आगे कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो